की देखो भाई यदि तुम्हारे मन में काम आवेगा तो क्रोध भी आवेगा लोभ भी आवेगा और तुम्हें भय पलायन बंधन सब करना पड़ेगा इसलिए होशियार अपने मन में कभी कामना को स्थान मत देना चौथी बात इसमें ये आई कि की भगवान में न बंधन है और न तो मुक्ति है अज्ञान संज्ञ भव बंधन मोक्षऊ ये संसार में जो बंधन और मोक्ष है ये दोनों कल्पित है असल में उसका अभिप्राय तो अंतकरण शुद्धि के लिए साधन करो तो साधन में है और नारायण श्रवण मनन निदिध्यासन करके अविद्या की निवृत्ति करो तो वहाँ उपनिषदों के अभ्यास में है असल में मुक्ति जो है वो तो आत्मा का स्वरूप ही है वो तो नित्य प्राप्त हो हो ही प्राप्त होता है और अविद्या जो है वो नित्य निवृत्त होके ही निवृत्त होती है कोई भी नई बात होती नहीं तो जसोदा मैया ने बंधन का आरोप कर दिया और नंद बाबा ने उसको खोल दिया न कृष्ण में बंधन है और न तो मुक्ति है लेकिन जब मैया बांधने लगी तो रस्सी जो है वो दो गुण दो अंगुल कम हो गई तो दो अंगुल कम होने पर क्या दो अंगुल है तो भाई अंगुल यह है कि एक आ, ये जो रजोगुण और तमोगुण जहाँ होते हैं दो वहा बंधन होता है भगवान में तो ये दोनों है ही नहीं है अब बोले भाई जहाँ नाम रूप होता है वहां बंधन होता है सो नाम रूप तो भगवान में है ही नहीं है जहा द्वैत होता है वहाँ बंधन होता है भगवान में द्वैत तो है ही नहीं तो बंधन कैसे हो सो नारायण भगवान बंधते कैसे है बोले भगवान बंधते ऐसे हैं कि जब भक्त अभि बांधने लगता है और जब उसका अभिमान टूट जाता है और भगवान की कृपा उदय हो जाती है द्वावे व बंधन हेतु बंधन के हेतु दो हैं कि कौन से हेतु हैं है भज जन परिश्रम स्वनिष्ठा कृपा चौ जो भक्त नारायण थक जाता है कि हत हाँ तो मैं नहीं बांध सकता अभिमान टूट गया इधर अभिमान की निवृत्ति हुई और वहाँ भगवान की कृपा उमड़ पड़ी ऐसे भगवान बनते हैं सो नारायण जसोदा मैया ने बांध लिया भगवान को दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीव बंधने भक्त के हाथों भगवान बच जाते हैं इतने अनुग्रहशील अब जसोदा मैया ने उखल में बांध दिया देखो इस बंधन का चमत्कार जब मैया बांध के सोचने लगी कि मैंने आज लाला को इतना खदेड़ा इतनी तकलीफ दी ऐसे बांधा तो ये तो कहीं रूठ के जंगल में भाग न जाए इसलिए थोड़ी देर तक बंधा रहे तब तक मैं सद माखन निकाल के मिश्री लेके और ताजी रोटी पर रख के इसके पास जब आऊंगी दिखाऊंगी तो ये झट खाने लगेगा और बंधन भूल जाएगा सो मैया गई इस काम के लिए भीतर तब तक श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ गई जो दोनों पेड़ थे महाराज उनके पूरब की पौर पर नंद बाबा के महल के पूरब दरवाजे पर ये दो पेड़ लगे हुए थे अर्जुन के वृक्ष नारायण अर्जुन माने बिल्कुल सीधा अर्जुन सीधा सरल दोनों पेड़ बहुत पुराने थे सो श्री कृष्ण तो उसी दिन से बंधे हुए थे जिस दिन से नारद जी ने उन दोनों को साथ दे दिया था सो देखा बोले कि बस इनका उद्धार करना है सो आगे को चले महाराज अब आगे को चले तो राजा परीक्षित ने बीच में पूछ दिया कि ये नारद जी ने साफ कैसे दिया था तो इसके उत्तर में श्री सुखदेव जी ने बताया क्योंकि सुखदेव जी महाराज की दृष्टि में नारद जी को कभी क्रोध नहीं आ सकता और किसी का भी अनिष्ट नहीं कर सकते सो भला देवर्षि को ये क्रोध कहां से आ गया अथवा इन लोगों ने कोई बहुत बड़ा बिगरित कर्म किया होगा बहुत निंदित कर्म किया होगा सुखदेव जी महाराज ने बताया कि देखो ये पहले देवता थे नलकूबर और मणिक्रीव नलकूबर का अर्थ ये होता है कि जैसे बांस सीधा रहता है नल माने बास उसके सामने उसके समान ये बिल्कुल खड़े रहते थे किसी की ओर झुकाए नहीं उसका नाम है नलकुबर नमस्कार करना नहीं आता था नारायण आजकल के लोग भी तो नमस्कार करना कहा जानते जानते हैं हाथ जुड़ता नहीं नारायण सिर झुकता नहीं यो कर लेते हैं हमारा अथवा अथवा करते हैं यो अः और नमः बोलने की जगह तो आजकल लड़के लड़की बड़े हाय हाय बोलते है एक दूसरे को देखा और हाय हाय बोलने लग गए जैसे कोई मर गया हो नाय हाय बोलने लगते हैं अब क्या हुआ कि उनको तो नमस्कार करना आवे नहीं और वो मणिग्रीव महाराज गले में ऐसा कीमती हीरा पहने हुए था कि सब लोग देख देख के चकित हो जाते सो so, महाराज बेर का बड़े भारी धनी का तो वो बे, वे बेटे थे नारायण और फिर रुद्र ने उनको अपने विभाग में नारायण सचिव बना लिया था रुद्र का विभाग जो मृत्यु विभाग है उसमें वो सचिव थे और नारायण जवान थे और नारायण शराब पीते थे शराब पीते थे परस्त्री थे, सब दुर्गुण जो उनके अंदर रहना चाहिए एक तो धन का अभिमान एक बड़े आदमी के आश्रय का अभिमान एक जवानी और एक शराब नारायण सब दुर्गुण उनके अंदर आए गए थे सो नारायण वो बेशियाओं को लेकर के अपसराओं को लेकर के कैलाश के रास्ते में जहाँ गंगा जी बहती हैं, गंगा जी में नंगे हो करके क्रीडा कर रहे थे और उधर नारद जी का मन हुआ कि जाएं शंकर जी का दर्शन करने अब वो चले महाराज और रास्ते में ये दृश्य देखने को मिला शराब पी के मत वाले न उनको अपना ख्याल है ना दूसरे का ख्याल है सुस्त्रियों ने तो भाग करके कपड़े पहन लिएकिन वो महाराज मद जो थे नचात्मान बिजानी था बिजानी था सुदूर मधु नारायण वो तो अपने आप कोई भूल गए थे कि मैं कौन हूँ अब नंगे नंगे हैं कि कपड़ा पहने हुए हैं कि देवर्षि नारद के सामने झुकना चाहिए कुछ पता ही नहीं था उनको नारद जी ने देखा तो उनके मन में बड़ी कृपा का उदय हुआ कर देखो देवता के पुत्र होकर के इनकी ये दुर्गति है कि अपने आप को ही ये नहीं जानते हैं सो इनका कल्याण करना चाहिए तयो अनुग्रहार्था सापम दासन इदम जगव अनुग्रहार्था अनुग्रह क्या है स्वधर्माविर्भाव जैसी भक्ति मेरे हृदय में है ऐसी भक्ति इनके हृदय में आ जाए और अर्थहा श्री कृष्ण लाभ नारायण और इनको श्री कृष्ण की प्राप्ति होए और उनके अनुग्रह और अर्थ के लिए नारद जी ने निश्चय किया फिर उनके मन में आया कि कहीं हमको गुस्सा तो नहीं आ गया क्योंकि अपने मन के विरुद्ध जब कोई आचरण करता हुआ दिखाई पड़ता है मान्यता के विरुद्ध क्योंकि मनुष्य जो है साधारण मनुष्य जिनको तत्व ज्ञान नहीं है जो विश्व के एकत्व तो को नहीं जानते हैं माया मयत्व तो को नहीं जानते हैं प्राकृतत्व तो को नहीं जानते हैं पांच भौतिकत्व तो को नहीं जानते हैं वो अपनी मान्यता में इतने जड़ हो जाते हैं इतने विजड़ित हो जाते हैं नारायण की वो अपनी मान्यता के सिवाय दूसरे को कुछ समझते ही नहीं दूसरे की मान्यता का कोई आदर नहीं करते ए, नारद जी ने सोचा कि कहीं मैं अपनी मान्यता के दुराग्रह से ए, क्रोध वस्तु तो ऐसा नहीं कर रहा हूं तो उन्होंने ए, अपनी बीणा पर स्वर छेड़ दिया क्योंकि गुस्से में गाना नहीं हो सकता हूँ और गाया उन्होंने उन्होंने गाया कि वैसे तो आदमी को पतित करने वाली बहुत सी चीजें है लेकिन जब धन मदान हो जाता है मनुष्य तो श्रीमद से बढ़ करके अपनी कुलीनता का अभिमान भी नहीं है और दूसरे मद भी मद माने नशे न समझा इससे शांति कभी मिल सकती नहीं आदमी की बुद्धि का ही दिनों दिन ह्रास हो जाता है बुद्धि को नष्ट करने वाली ये चीज़ें सो क्योंकि जहाँ धन होता है वहाँ जत्र स्त्री दूत मास जब धन का नशा होता है तो परस्त्री आ जाती है वहाँ और फिर जुआ खेलने लगते हैं और फिर पीने लगते हैं ये तीनों अनर्थ धन के मद से आता है सो इनको कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये मद नष्ट हो जाए नारायण ये सोचते हैं असद भी, असद स्वयं दुष्टता करते हैं और दुष्टों के संग में रहते हैं और वैसे ही जो खाने पीने वाले लोग हैं उनसे फायदा उठाते हैं सो इनके ऊपर कृपा करनी चाहिए क्योंकि जब मनुष्य जो है आ, आ, उसके पास तीन दोष जब नहीं होते सबके पास रहते हैं ये दोष एक तो धन है उसमें भी दोष है और दूसरे का धन की तृष्णा और बढ़ी हुई है क्या उसका भी दोष है और धन का अभिमान है का ये भी दोष है तो नारद जी ने सोचा कि ये जो दरिद्र होते हैं नारायण उनको धन का नशा नहीं होता और धन का अभिमान नहीं होता लेकिन धन की तृष्णा तृष्णा माने लालच प्यास कि ये बनी रहती है कि हमको और धन मिले और धन मिले सो संत जब उसको मिलते हैं तो दो ही चीज मिटानी पड़ती है धनी के घर में जाएंगे तो धन धन का मध और तृष्णा तीन चीज मिटानी पड़ेगी लेकिन निर्धन के घर में अपने आप ही चले जाएंगे महाराज दरिद्र से ही वह जुजंत साधव समिना तम तरसम तथा आराध भी शुद्ध थी झट उनकी तृष्णा दूर करी आ, और एक ही दोष दूर करने से वो तो शुद्ध हो गए नारद जी ने सोच विचार करके कहा कि अच्छा इनको बना दें वृक्ष और वृक्ष बना देंगे तो क्या होगा इनके हृदय में तो भगवान की स्मृति भक्ति बनी रहेगी और अंत में भगवान इनको प्राप्त होंगे शिव महाराज जब जसोदा मैया ने भगवान को बांधा तो उनके कमर में तो लगी रस्सी और नारायण रस्सी में बधा उ खल खल नारायण जब नामक देशक ग्रहणे नाम मात्र ग्रहणम वो में से केवल खल को ले लिया नारायण अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण दोनों पेड़ों के बीच में घुसे और जब श्री कृष्ण बीच में घुस गए तब तो कल्याण होने में कोई देर लगी नहीं और लेकिन भगवान ने ये दिखाया कि देखो मैं कल्याण करूं ये जरूरी नहीं है मेरे कमर में एक रस्सी बंधी हुई है गाय बछड़ा बांधने वाली नारायण वो रस्सी कल्याण कर देती है फिर दिखाया कि जो मेरे साथ बंधा हुआ है वो कल्याण कर दे उसमें तो आश्चर्य परम्पराया एक खल बंधा हुआ है मेरी कमर में रस्सी और रस्सी में उखल वो उखल भी यदि किसी को छू दे तो उसका कल्याण हो जाता है और की तो क्या बात सो वृक्षों का उद्धार हो गया उसमें से दो देवता निकले और उन्होंने सर्वात्मा के रूप में भगवान की स्तुति की नारायण भगवान ने बताया कि देखो जी जिस दिन नारद जी ने कह दिया कि मैं तुमको उद्धार करूंगा उसी दिन से मैं बधा हुआ हूं अब अबूखल तो उलट गया महाराज और उसके ऊपर जैसे कोई तख्ते पर बैठे चौकी पर वैसे भगवान पांव लटका के बैठा गए बैठ गए और कमर में रस्सी बंधी हुई दोनों ने हाथ जोड़ के कहा कि स्वस्थ्य तू उनखला हे उखल तुम्हारा कल्याण हो क्योंकि तुमने हमारा भला किया और बोले कि नारायण आप सदा बंधन बंधनशाली ही रहें यही झांकी हम देखते हुए चले जाएं सो हाथ जोड़ करके वो तो चले गए वो भगवान के भक्त हो गए हमेशा के लिए इतनी देर तक वो वृक्षों के गिरने की जो आवाज थी उसको जोग माया ने रोक दिया था अब जब उसने छुट्टी की तो गांव भर में तुन की तड़ताहट फैल गई और आ, आ, सुनते ही गोप लोग वहां दौड़ के आए नंद बाबा भी आए देखते हैं तो रस्सी में एक बालक बंधा हुआ है अरे ये तो हमारा लाला है ऐसा करके नंद बाबा गए और कृष्ण कहीं डर न जाए की मैया ने बांध दिया तो बाबा एक आद चपथ लगा देंगे सो हंसते हुए गए और रस्सी खोल दी और रस्सी खोल के झट अपने कंधे पर ले लिया अब तो लोग बड़े खुश बाबा तो नाचने लगे कि देखो हमारे लाला को जरा सी चोट भी नहीं लगी कंधे पर लेके नाचने लगे इतने में सब लोग इकट्ठे हो गए नंद बाबा ने पूछा बेटा तुमको रस्सी में किसने बांधा अब कृष्ण ने सोचा कि सबके सामने बतावेंगे तो मैया की बदनामी होगी इसलिए कान में झुक के बताया कि बाबा मैया ने तो बाबा ने कहा कि अच्छा मैया ने बांधा था तो अब बेटा तुम मैया के पास मत जाना मेरे ही पास रहना अब वहां ग्वाल बाल थे उन्होंने पूछा मैया के पास नहीं जाएंगे तो खा पियेंगे क्या गैया का दूध पियेंगे सोएंगे के गोद में सोएंगे बाबा ने धीरे से कहा कि लाला मैं तुम्हारी मैया को आज पीटूंगा क्योंकि उसने तुम्हें बांध दिया सुझ बाबा के मुंह पर उन्होंने हाथ रखा नहीं बाबा मैया को पीटना नहीं और देखा तो लोगों के बीच में गोपियों के आड़ में मैया तो शीसक शीस के रो रही थी सो झाट बाबा के कंधे पर से कूद पड़े और कूद करके जाके मैया की गोद में चढ़ गए और मैया का दूध पीने लगे इस प्रकार महाराज ये जो भगवान हैं ये अपने भक्त के बस में है भक्ति रेवइनम दर्शयती भक्ति रे वैनम नयती भक्ति ही भगवान को ले आती है और भक्ति ही दर्शन कराती है भक्ति रे वायनम भक्ति ही भगवान को बश में कर देती है इस प्रकार ये भगवान की लीला एका लीला भगवतो था नाम तो साधिका लीला तो भगवान की एक है लेकिन इसमें से बहुत अभिप्राय बहुत अभिप्राय निकलते हैं वो मीमांसकों की बात छोड़ दो कि एक वाक्य का अनेक अर्थ नहीं होना चाहिए हमारे नारायण साहित्यिक लोग तो अनेक अर्थ कर करके उसका मजा लेते हैं नई शब्द पढ़ो और एक श्लोक के चार चार छ छ अर्थ पढ़ लो तो ये तो एक साहित्य का आनंद है महाराज कि एक ही वाक्य से अनेक अर्थ निकलता है अब महाराज धीरे धीरे कृष्ण बड़े होने लगे और बड़े होने लगे तो गोपिया जो हैं वो ताली जामे और श्री कृष्ण नाच मैया कहे बाट ले आओ तो ले आवे कब पाट ले आओ कब पाटा ले आए है नारायण नंद बाबा पूजा करने बैठे तो सालक ध्यान आंख बंद करें तो जट सालक ग्राम को उठाए के मुंह में लाल डाल डाले अरे साल ग्राम कहाँ गए कहाँ गए ऊ करने लगे करे इसने मुंह में लिया है कब बाबा मैंने तो समझा जामुन का फल है इसलिए डाल लिया था नारायण इस तरह की लीला करे महाराज और जब खेलने चले जाएं जमुना किनारे और लौटने में देर हो जाए और रोहिणी जाके कहें कि तुम्हारे स्नान में देर हो रही है जल्दी चलो देवता की पूजा करनी है तो आवे ही नहीं और मैया जाके कहें कि लाला तेरे को भूख लगी है और देख मेरे स्तन का दूध जो है चुचुआ रहा है तो झट दौड़ करके आ जाए और मैया दोनों को लेकर के घर में जाए स्नान करावे ने पूजा करावे रोज बच्चे से दान करवावे हो कुछ क्योंकि दान करने से बालक का कल्याण हो स्वस्थ रहते हैं दीर्घायु होते हैं उनके हृदय में नारायण उत्तम धर्म का संकल्प आता है आगे सदाचारी होते हैं तमशेष से करम सुतम स्नेह निबद्धी नृप नारायण इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना पुत्र मान करके मैया उनके साथ अनेक प्रकार का व्यवहार करते एक दिन महाराज किसी गोपी को जरूरत थी किसकी का गोबर की गोबर की जरूरत नहीं थी वो तो झूठ है उसने बहाना बना लिया था आई जसोदा मैया के पास का हमारी सास ने भेजा है कि जाकर के मैया के यहां से गोबर ले आओ आज कोई पूजा है मैया ने कहा जा गोष्ठ में से ले ले अब वो गई महाराज और गोबर उठाया टोकरी भर ली अब उठवाने वाला तो कोई था नहीं इधर उधर देखने लगी कोई आदमी नहीं था कृष्ण आ गए बोले कृष्ण ये हमारी टोकरी उठवा दो जरा सिर पर सो कृष्ण बोले कि ऐसे मुफत में तो नहीं उठवाऊंगा मैं आ, कुछ तो लूंगा मैं कहा अच्छा जितनी टोकरी तुम उठवा के दोगे उतने माखन के लोंदे दे देंगे वो बोले कि तू तो बेईमान है मैं उठवाऊंगा पचास टोकरी तो तू बतावेगी पांच टोकरी तेरी बात हम नहीं मानते बोले अच्छा एक एक गोबर का टीका मैं तुम्हारे चेहरे पर लगाती चलती हूँ ललाट पर और कपोल पर अब महाराज गोबर का टीका वो लगावे अब न टोकरी ले जाना उसका बंद होए हो ना उनका उठवाना बंद होए उसी बीच में शंकर सनकादी जो हैं वो आकाश में आ गए और गोमयंडित तो भाल कपोलम नारायण ललाट पर भी गोबर के बिंदु और कपोल पर भी देख देख करके आनंद लेने लगे महाराज इस तरह से श्री कृष्ण जसोदा मैया के साथ के साथ और गोपियों के साथ नाना प्रकार के विहार करते अब एक बड़ी अद्भुत लीला प्रारंभ हो रही है इसके बाद वो लीला क्या है कि एक दिन एक दिन की बात है वैसे तो वैसे रोज रोज ऐसा ही होता था क्या होता था कि सवेरे सब बालक जग जाते और बेटियां भी और बेटे भी सब जग जाते और अपनी अपनी माताओं से कहते कि जल्दी हमको स्नान करा दे जल्दी हमारा श्रृंगार कर दे हम नंद बाबा के जाएंगे दरवाजे पर और वहां से जब कन्हैया भैया निकलेगा तो हम उसको देख देख के आनंद लेंगे लड़कियां भी लड़के भी सब नंद बाबा के दरवाजे पर आकर भीड़ लगा देते थे लेकिन उस दिन क्या था उस दिन था बलराम जी का जन्म नक्षत्र और श्री कृष्ण को बिना बलराम के ही जाना था वन में बच्चों को चराने के लिए सो नारायण ये बच्चर के चराने की विधि भी पूरी कर दी गई थी आ, क्योंकि कृष्ण का ही आग्रह था कि हम तो बच्छों को चराने के लिए वन में जाएंगे सो मैया ने पूजा पत्री करवाए करके और बरसाने से राधा जी की ओडी हुई जो चद्दर थी वो मंगाए करके श्री कृष्ण को उड़ाया और जाने की छुट्टी कर दे। अब उस दिन बलराम जी तो अभी सो ही रहे थे कि श्री कृष्ण उठे और श्री कृष्ण ने उस दिन बांसुरी नहीं श्रृंग ले लिया था वो नारायण श्रृंगाकार वाद दिए नारिहा बोलते हैं सिंगा बोलते हैं आ, वो ले करके और बड़े जोर से उन्होंने गांव में आ, वो सिंगा बजाया श्रृंगाकार वाद्य विशेष वरिष्ठ लोग तो कहते हैं कि धातु का बना हुआ था लेकिन श्रृंग के भी बाजे होते हैं सिंह के अब भगवान ने जो बजाया तो सो सोते हुए जो बालक बालिका जैसे महाप्रलय के समय आ, सब के सब जीव सो रहे हों और भगवान का ओंकार ध्वनि होए ओंकार नाद होए और सब के सब जीव जो हैं वो जगे वैसे जगे और उस दिन आ, उन्होंने अपने खाने पीने की सामग्री सब जैसे कोई अपना प्रारब्ध साथ लेकर के जीव चले लेकर के निकल आए और श्री कृष्ण के जो बछड़े थे हजारों बछड़े उनको लेकर के और वो वृंदावन में चले वृंदावन की शोभा महाराज निराली है आप श्रद्धा की प्रेम की नजर से देखेंगे तो वृंदावन दूसरा ही दिखेगा हो वहां के एक एक वृक्ष कल्प वृक्ष है ऐसा शास्त्रों में लिखा है किसी भी वृक्ष का आश्रय लेकर के आप बैठ जाओ आपकी नारायण खाना पीना जीवन का निर्वाह सब हो जाएगा हो उस पेड़ में एक एक कंकड़ पत्थर वहा चिंतामणि के समान है एक एक गाय जो है वो काम धेनु के समान है और एक एक बालू का कण जो है गोरी बालू का राधा है और सावरी बालू का श्री कृष्ण है ऐसा वृंदावन धाम उसमें वृक्ष जो हैं नारायण सब नीचे को झुके हुए हैं वृंदावन स्थाश तरव सर्वे चादो मुखा स्मृता क्योंकि उनके नीचे श्री कृष्ण होते हैं वहाँ की लताएं जो हैं वो वस्तुता श्री कृष्ण रता हैं। रलयो रेदाह रता का नाम ही वहाँ लता है और जो तरु हैं नारायण वो तो साक्षात जीवन मुक्त है तरंती इति तरव जो महाराज संसार सागर में डूबे नहीं उनका नाम तरु और जो श्री कृष्ण लता उनका नाम लता और वहां पशु पक्षी वहा नारायण मोर चकोर और कोयल सब के सब बड़े सुंदर सुंदर पक्षी और बड़ी सुंदर वहाँ की वायु जब वन में गए महाराज तो बन की शोभा दिखाने लगे श्री कृष्ण जीवों के जितने कर्म हैं जितनी वासनाएं हैं वो सब इस बाव बन में पूरी करने के लिए सारी सामग्री पहले से भेजी हुई है अब वो महाराज दौड़े का देखो ये श्री कहीं श्री कृष्ण रुक गए तो लौट के दौड़ आवे उनके पास अहम पूर्वम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य अरे मेरे पहले हम इनको छुएंगे पहले हम इनको छुएंगे नारायण कृष्ण के दर्शन में होड़ लगाना ये तो बहुत बढ़िया बात है श्री कृष्ण भी उनके साथ हंसे और बोलें और खेलें और महाराज कोई किसी का छींका ले ले तो फिर उसके पास फेंक दिया उसके पास फेंक दिया छींका मारे जिसमें भोजन की सामग्री ले गए और फिर नारायण दे दे इस तरह से वहाँ क्रीड़ा करने लगे और वहाँ बढ़िया बढ़िया नदी बढ़िया बढ़िया सरोवर उत्तम उत्तम कोठी के वृक्ष वहाँ श्री कृष्ण के साथ ग्वाल बाल आनंद करने लगे अब आनंद करने में नारायण कौन सी क्या एक अचरज की बात हुई अब वो अचरज की बात आपको मैं कल प्रातः काल सुनावेंगे ओम शांति शांति शांति अच्छुत केशव रामनारायण कृष्ण दामोदरों वाजुदेवर्य